जिज्ञासा कर्मों को बंधन का हेतु माना जाता है फिर एक साधक अपने कर्तव्य कर्मों को किस प्रकार करे जिससे आगे बंधन की प्राप्ति न हो समाधान पहले तो साधक को यह स्वीकार करना चाहिए कि शरीर जहाँ रहता है वहाँ व्यक्ति नहीं रहता बल्कि मन जहाँ रहता है वहीं रहता है व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है इसका परमार्थ मार्ग में कोई महत्व तो नहीं है क्यों कर रहा है इसका ही महत्व है एक ही कार्य को एक व्यक्ति स्वार्थ के लिए करता है और दूसरा कर्तव्य दृष्टि से ईश्वर आराधना रूप में या गुरु की आज्ञा के पालन रूप में करता है कार्य एक ही है पर दोनों की दृष्टि में भेद है व्यक्ति जिस दृष्टि से कर्म करता है फल उसी प्रकार का मिलता है मजदूर रुपये के लिए एक कार्य करता है और साधक गुरु आश्रम में वही कार्य सेवा मान कर करता है चाहे वह झाड़ू लगाता है तो भी गुरु सेवा समझता है इसलिए साधक संसार में जहाँ कहीं भी रहकर जो भी कार्य करे उसको भगवत अर्पण बुद्धि से करे तो वह बंधन का हेतु नहीं बल्कि परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होगा जिज्ञासा यदि भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं तब जीव क्या करेगा समाधान बात तो बिल्कुल ठीक है जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है श्रुति कहती है एस ह्यव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नी निषत एष ऊवा साधु कर्म कार्यति तम यमधो निनीषते कौश किित के उपनिषद जिसकी ऊपर ले जाना होता है जिसको ऊपर ले जाना होता है उससे परमात्मा ही साधु कर्म करवाता है और जिसको नीचे ले जाना होता है उससे असाधु कर्म पाप कर्म करवाता है श्रुति प्रमाण है फिर जीव क्या करता है यह बात ठीक है पर यह विषय विचारणी है परमात्मा के बिना आँख की पलक भी नहीं गिर सकती परंतु जीवों के कर्मों में जो भेद दिख रहा है किसी से शुभ हो रहा है तो किसी से अशुभ इसमें हेतु तो परमात्मा नहीं बल्कि जीव के कर्म संस्कार ही है वही परमात्मा कर्म करवा रहा है और फल भी वही दे रहा है क्योंकि कर्म तो जड़ है वह फल देने में समर्थ नहीं है परंतु भेद में हेतु परमात्मा नहीं है जैसे एक चिंतामढ़ी रखी हो और उसके समक्ष आकर बहुत लोग अलग अलग संकल्प करें तो हर संकल्प का अलग अलग फल प्रकट हो जाएगा वहाँ पर फल तो चिंतामढ़ी ने ही दिया पर फल में जो भेद हुआ वह प्रत्येक व्यक्ति के संकल्प के भेद से हुआ चाहे किसी को मृत्यु मिली या भोजन उसमें हेतु चिंता मड़ी नहीं है इसलिए आप जो संकल्प कर रहे हैं वह परमेश्वर का नहीं हो सकता वह जीव का ही है हाँ उसका फल तो परमेश्वर ही देता है बुद्धिवादी तो इस सच्चाई से बचने की कोशिश करता है जब दुर्योधन से पूछा गया तुम पाप क्यों कर रहे हो धर्म क्यों नहीं करते तब उसने कहा जाना धर्मम नचमें प्रवृत्तिर जाना धर्मम नचमें निवृत्ति केनापी देवेना हृदय स्थिते ना यथा नियुक्त तथा करोमी महाभारत मैं धर्म जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म भी जानता हूँ पर उससे निवृत्ति नहीं होती तो पूछा फिर ऐसा क्यों करते हो तब उसने कहा मेरे हृदय में कोई एक देव बैठा है वह जो करवाता है मैं वही करता हूँ इसका नाम बुद्धिवाद है बुद्धिवादी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर बचना चाहता है एक सेठ जी थे उन्होंने एक सुंदर बगीचा लगाया एक दिन एक दुर्बल गाय उस बगीचे में घुस गई सेठ जी ने डंडा उठाया और दो चार डंडे उसको मार दिए गाय जमीन पर गिर गई और मर गई गोहत्या आ गई और सेठ जी को बोली तुमने गाय को मारा है मैं तुम्हें पकड़ूंगी सेठ जी ने बुद्धिवाद का प्रयोग किया और कहा मैंने कहाँ गाय को मारा है हाथ के देवता इंद्र हैं इंद्र की प्रेरणा के बिना हाथ कुछ नहीं कर सकता अतः इंद्र की प्रेरणा से ही हाथ गाय की पीठ पर गिरा और यह मर गई हमने कुछ नहीं किया जिस इंद्र ने इस गाय को मारा है उसके पास जाओ यह सुनकर गोहत्या इंद्र के पास पहुँची और कहा तुमने गाय को मारा है इंद्र ने कहा मैं गाय को क्यों मारूँगा गोहत्या ने कहा अरे वह सेठ तो कहता है हाँ के देवता इंद्र है इंद्र की प्रेरणा के बिना तो कोई किसी को लाठी मार ही नहीं सकता इंद्र ने कहा मेरे साथ चलो इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर सेठ जी के पास गए और कहा ओहो इतना सुंदर बगीचा ऐसा तो स्वर्ग में भी नहीं होता बगीचे की प्रशंसा सुनी तो खुशी के मारे सेठ जी के हाथ से जप माला गिर पड़ी और वे बाहर आ गए उन्होंने कहा ब्राह्मण देव आपको क्या पता है? इसमें कितना परिश्रम करना पड़ता है मैंने अलग अलग जगह से ये पौधे मंगवाए हैं इन हाथों से परिश्रम किया है इस प्रकार बगीचा बताते बताते दरवाजे पर पहुंच गए जहां पर वह गाय मरी हुई पड़ी थी इंद्र ने कहा सेठ जी इस गाय को किसने मारा सेठ जी ने कहा यह तो हमने नहीं मारी जिन हाथों के अनुग्रहक देवता इंद्र हैं उन्ही हाथों ने मारी है तो समझो कि इंद्र ने ही मारी है तब इंद्र ने कहा अच्छा बगीचा तुमने लगाया और गाय को इंद्र ने मारा यह बुद्धिवाद नहीं चलेगा वे गोहत्या से बोले पकड़ लो इसको झूठ बोलता है इस प्रकार बुद्धिवाद से काम नहीं चलता कि परमात्मा ही सब कुछ करवाता है जीव कुछ नहीं करता